और सुमिरन की कलों ट्रैक पांच चित्त ही मंत्र है अनुशो टॉक शिव सूत्र नंबर फोर स्वप्न दर्शन अर्थात चित्त ही मंत्र है प्रयत्न ही साधक है गुरु उपाय है शरीर हवी है ज्ञान ही अन्न है विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं चित्त ही मंत्र मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे वो धीरे धीरे आचरण बन जाएगा जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वो प्रकट होना शुरू हो जाए जो भी आप हैं वो अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है सम्मोहन पर बड़ी खोजें हुई आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के बड़े गहरे तलों को खोजा है सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ दोहराने से उसकी लीक बन जाती लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है जैसे नदी बह जाती है अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए नहर बन जाती वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की तो वो विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ एम आई कुए उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया लाखों मरीज सारी दुनिया से कुए के पास पहुंचते थे और उसका इलाज बड़ा छोटा था वो सिर्फ मरीज को कहता था तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो रहे हो रात सोते समय दोहराओ सुबह उठते समय दोहराओ दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे लेकिन बात तो बहुत छोटी है साधारणता भी जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10 प्रतिशत होता है 90 प्रतिशत तो पुनरुक्ति का काम होता है दवा को दिन में चार बार लेते हैं। आठ बार लेते हैं जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में ये भाव आता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा ठीक दवा मिल गई होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि सवाल दवा का नहीं अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा क्योंकि जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती तो है तो भरोसा बढ़ता लगता है कि बड़ा डॉक्टर है और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए उन मनोवैज्ञानिक एक, एक प्रयोग किए हैं जिससे वो प्लेस वो कहते हैं झूठी दवा और बड़ी हैरानी मालूम हुई एक ही बीमार एक ही बीमारी के मरीज हैं पचास पच्चीस को वास्तविक दवा दी गई और पच्चीस को सिर्फ पानी दिया गया लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया किसको दवा दी गई मरीजों को पता नहीं वो सभी दवा मान के चल रहे हैं हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए प्रतिशत बराबर वही रहा इसलिए जब कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं फिर धीरे देर धीरे संख्या कम हो जाती है। इसलिए हर दवा दो तीन साल से ज्यादा नहीं चलती क्योंकि जब पहली दफा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई असली दवा सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते हैं फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है क्योंकि तो कभी कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है जो सुनते नहीं दवा की ना डॉक्टर की उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है इसलिए हर दो साल में नई दवाएं खोजनी पड़ती दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो टेलीविजन सब तरफ से प्रचार होना चाहिए प्रचार ज्यादा कारगर है। जितनी दवा के तत्व उससे ज्यादा क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा वो प्रचार मंत्र बन जाता है अखबार खोला और एसप्रो, रेडियो खोला और एसप्रो, टेलीविजन पर गए और एसप्रो, बाजार में निकले और बोर्ड एस्प्रो जो कुछ भी करे ऐस पर वो पीछा करती वो सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द बन जाती फिर वो सिरदर्द को हरा देती पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना ये सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है चित्तम मंत्र ये कहता है, और किसी मंत्र की जरूरत नहीं अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुप्ति है तुम्हारा मन कर क्या रहा है जन्मों जन्मों से सिर्फ दोहरा रहा है सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो रोज वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था जो परसों किया था वही तुम आज कर रहे हो वही तुम कल भी करोगे अगर ना बदले और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सिगरेट नहीं छूटती सिगरेट मंत्र बन गई उन्होंने इतनी बार दोहराया है दिन में दो पैकेट पी रहे हैं उसका मतलब हुआ कि चौबीस बार दोहरा रहे हैं कि बीस बार दोहरा रहे हैं बार बार दोहराया है और सालों से दोहरा रहे हैं आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं लेकिन जो चीज मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता तुम छोड़ दोगे इससे क्या फर्क पड़ता है पूरा मन मांग करेगा पूरा शरीर उसको दोहराएगा वो कहेगा चाहिए उसी को तुम तलफ कहते हो तलफ का मतलब हुआ कि जिस चीज को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो ये नहीं हो सकता तलफ का मतलब है जो चीज मंत्र बन गई है उसको विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा रूस में पावलफ ने इस पर बहुत काम किया और पावलफ अकेला आदमी है जिसने तल्फ वाले मरीजों को ठीक करने में सफलता पाई अगर आप सिगरेट पीने के रोगी हो गए छोड़ना चाहते हैं नहीं छूटती तो पावलफ मंत्र का प्रयोग करता था उसके मंत्र जरा तेज थे आपको सिगरेट देगा और जैसे आप सिगरेट हाथ में लेंगे आपको बिजली का शाक लगेगा झंझना जाएगी पूरी तबीयत सिगरेट हाथ से छूट जाएगी ऐसा सात दिन आपको पावलफ भर्ती रखेगा अपने अस्पताल में और जब भी आप सिगरेट पिएंगे तभी बिजली का सांप लगेगा सात दिन में मंत्र सिगरेट से ज्यादा गहरा हो जाएगा सिगरेट का नाम ही सुन के आपको कप कपी आने लगे पीने का रस तो दूर एक वैराग्य का उदय हो जाएगा पावलफ में हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए है और पावलफ कहता है कि जो लोग भी आत्मों से ग्रस्त हो गए हैं जब तक उनको विपरीत आत्मा न दी जाए जो पहली आदत से ज्यादा मजबूत हो तब तक कोई छुटकारा नहीं तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है और तुम दोहराए चले जाते हो तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है कितनी बार तुम कस्म खाते हो कि अब नहीं करूंगा और कस्म टूट जाती है और क्रोध फिर करते हो उपद्रव और भी बढ़ गया इससे तो बेहतर था कस्म तुमने न खाई होती क्योंकि अब यह दोहरा मंत्र हो गया अब तुम जानते हो कि क्रोध कस्म से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा ताकतवर है कस्मों का कोई मूल्य नहीं है तुम कितना ही व्रत लो तुम्हारे व्रत दो कौड़ी के हैं क्रोध ज्यादा सबल यह भी सम्मोहन बैठ गया अब तुम जब कसम भी लोगे व्रत भी लोगे तब भी तुम जानते हो भीतर कि यह सधने वाली नहीं तुम भीतर दोहरा रहे हो उस समय भी कि यह होगा नहीं मैं ले तो रहा हूं लेकिन यह होगा नहीं भूल के भी व्रत मत लेना अगर उसे पूरा ना कर सको उससे तो बेहतर है कि तुम अपनी एक ही आदत से भरे रहना व्रत लेके और तोड़ना बहुत महंगा धंधा है क्योंकि तोड़ने की भी आदत बन रही है फिर तुम जीवन में कभी भी व्रत न ले पाओगे तथाकथित धार्मिक गुरुओं ने तुम्हें बहुत अधार्मिक बनाया है क्योंकि वो सस्ते में व्रत दे देते तुम मंदिर गए तुम साधु के पास गए मुनि के पास गए और वो कहता है कोई व्रत लो उसके प्रभाव में मंदिर की शांति में और फिर अहंकार में कि जब साधु कह रहा है तो ये कहना कि मैं कोई भी व्रत न ले सकूंगा बड़ी दीनता मालूम पड़ती तो तुम कहते हो आज से सिगरेट छोड़ देंगे मेरे एक मित्र हैं उनका दिमाग जरा खराब है लेकिन आपसे बेहतर वो एक मुनि के पास गए जैन हैं और मुनि ने कहा कि कोई व्रत लो उनका अच्छी बात ले लिया मुनि ने कहा क्या लिया आज से बिड़ी पिया करेंगे दिमाग उनका खराब है लेकिन व्रत का उनने पालन किया वो तब तक बिड़ी पीते नहीं थे और मैं आपको कहता हूं कि वो ज्यादा फायदे में रहे बजाय उस आदमी के जिसने नियम लिया कि मैं बिड़ी नहीं पीऊंगा और फिर बिड़ी पीनी शुरू करती उसका व्रत भी टूट गया उसकी आत्मगिलानी बढ़ गई कम से कम वो सफल तो हुए दिमाग उनका खराब हो आपसे बेहतर कम से कम इतना तो है कि व्रत पूरा किया है इससे जब भी व्रत टूटता है तो आत्मगलानी पैदा होती अपराध पैदा होता और जितनी आत्मगिलानी पैदा होती अपराध पैदा होता उतना तुम दीन होते जाते हो और आत्मा तो उसको मिलेगी जो सम्राट है जो दीन नहीं तुम आत्मा से दूर हटते जाते हो मन का स्वरूप समझो तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा मन की सारी कला पुनरुक्ति है मन मंत्र है जो जो तुमने दोहराया है वही तुम्हारी आदत बन गई जो जो तुम दोहराते रहोगे वही तुम्हारे जीवन में आता रहेगा जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है तो वही बात तुम्हें बार बार उपलब्ध हो जाती और तुम गलत को दोहराने से बंधे हो क्या करना पहली बात गलत को तोड़ने की जल्दी मत करना बेहतर यह होगा कि गलत को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय तुम सही को करने के नया मंत्र सीखना तुम सिगरेट पीते हो कोई हर्जा नहीं तुम ध्यान सीखना सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं तुम ध्यान सीखना तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि तुमने एक विधायक मंत्र पूरा कर लिया नकारात्मक मत बनना अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे पश्चाता पाप पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी तुम्हारे साधु मंदिरों में बैठे हैं सब उदास है उनके जीवन में कोई हंसी नहीं है कोई खुशी नहीं है कोई प्रसन्नता उत्फुल्लता नहीं है क्योंकि उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया निगेटिव उनकी खोज है क्या क्या गलत है वो उन्होंने छोड़ा मैं तुमसे कहता हूं गलत को छोड़ने की जल्दी मत करना तुम ठीक को पकड़ने की जल्दी करना जिस दिन ठीक तुम्हे पकड़ जाएगा गलत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बीमारी से मत लड़ना तुम स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना वही खुए अपने मरीजों को कह रहा है वो कह रहा है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं तुम यही भाव दोहराओ उल्टा विपरीत भी, भी तुम कर सकते हो तुम्हारे सिर में दर्द है तुम ये भी कह सकते हो कि नहीं मुझे सिर दर्द नहीं लेकिन जितनी बार तुम ये कहोगे उतने बार ही सिरदर्द शब्द को भी तुम दोहड़ा रहे और जितनी बार तुम कहोगे कि सिरदर्द नहीं है अगर सिरदर्द है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा भीतर तो तुम जानते हो तुम्हारा कहना झूठ ऊपर तुम कितने ही कहोगे सिरदर्द नहीं है लेकिन सिरदर्द हो रहा है भीतर तो तुम यही कहोगे कि हो रहा है ये कुएं कहता है तो दोहरा रहे लेकिन सिरदर्द हो रहा है कुएं के कहने से तुम्हारा सिरदर्द नहीं मिटेगा तुम्हारा सिरदर्द तो तुम्हारी भीतरी प्रक्रिया से ही मिटेगा नकारात्मक शब्द पकड़ना ही मत इसलिए मैं कहता हूँ संसार को छोड़ने की कोशिश मत करना परमात्मा को पाने की कोशिश करना इसलिए मैं कहता हूँ त्याग की दिशा में मत जाना परम भोग की खोज करना क्या गलत है उस पर आँख मत गणाना क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना पड़ता है बार बार और जितना तुम देखते हो उतना ही मंत्र दोहराया जा रहा है और जिस चीज को भी तुम देखते रहते हो उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो दुनिया भर में बहुत खोजबीन चली है कार के एक्सीडेंटों के बाबत क्योंकि अब कार के एक्सीडेंट से उतने आदमी मर रहे हैं जितने युद्धों में भी नहीं मर रहे हैं दूसरे महायुद्ध में एक साल में जितने आदमी मरे उससे दो गुने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट से मर रहे हैं सारी दुनिया बहुत बड़ी संख्या है कुछ करना जरूरी है और बहुत सी बातें प्रकाश में आई है उसमें एक बात तो यह प्रकाश में आई है कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होते पचास प्रतिशत एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होती क्योंकि वो समय निद्रा का समय है और मन तंद्रा में हो जाता है होस् खो हो जाता है उस हो सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है क्योंकि कार की पुनरुक्त होती आवाज वही आवाज बार बार दोहर रही रास्ते पर आख गड़ी है वही रास्ता सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ रहा है और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रास्तों पर बीच में जो सफी लकीर डाली जाती उसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं क्योंकि उस लकीर को देखते देखते देखते देखते ड्राइवर उसको देखता रहता सम्मोहित हो जाता है फिर वो होश में नहीं वो नशे में 12 और 3 के बीच वैसे ही नींद का वक्त कार की एक ही सी गूंजती आवाज ऊप पैदा करती है निद्रा लाती मंत्र बन जाती फिर एक ही रास्ता और रात में बेरोनक क्योंकि ना आस के वृक्ष दिखाई पड़ते न पहाड़ दिखाई पड़ते हैं सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है और फिर बीच में पड़ी सीधी लकीर छोटा सा प्रयोग करके देखना एक मुर्गी को टेबल पर रखना एक सीधी लकीर खींच देना मुर्गी की गर्दन झुका के लकीर पर लगा देना ताकि लकीर उसको दिखाई पड़ने लगे फिर तुम छोड़ देना मुर्गी वहीं रुकी रहेगी फिर वो हटेगी नहीं वो सम्मोहित हो गई वो घंटों वैसी ही बैठी रहेगी वो लकीर से पकड़ गई लकीर ने उसे पकड़ लिया मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ड्राइवर को लकीर पकड़ लेती बीच में इसलिए वो कहते हैं कि रास्ते सीधे मत बनाओ रास्ते में भेद होना चाहिए ताकि तंदरा टूटे और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए वो ये भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा बदलाहट से तंदरा टूटेगी और सैकड़ों दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी तुम्हारी जिंदगी की भी दुर्घटनाएं सैकड़ों कम हो सकती हैं एक तो गलत पे तुम नजर मत बांधो क्योंकि जिसको तुम देखोगे वो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता जाता है और तुम गलत पे नजर बांधने के आदि हो तुम्हारे भीतर जो जो बुरा है उसी पर तुम ध्यान देते हो क्रोधी अक्सर क्रोध पर ध्यान देता है कैसे छुटकारा पाऊं हालांकि वो सोचता है कि मैं छुटकारा पाने के लिए ध्यान दे रहा हूं लेकिन उसे पता नहीं कि जितना तुम क्रोध पर ध्यान दे रहे हो उतना ही क्रोध की लकीर से तुम सम्मोहित हो जाओगे कामी काम वासना पर ध्यान लगाए रखता है मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया सौ साल की उम्र का हो गया पत्रकार उसके घर आए उसकी भेंट लेने क्योंकि तो वह अकेला आदमी था जो उस इलाके में सौ साल का हो गया उन्होंने कई प्रश्न पूछे उनमें एक प्रश्न यह भी था कि तुम्हारा स्त्रियों के संबंध में क्या ख्याल है नसुद्दीन ने कई बात ही मत पूछो मुझसे तीन दिन पहले ही मैंने उनके संबंध में सोचना बंद कर दिया सौ साल का आदमी वो भी अभी तीन दिन पहले तक उनके ही संबंध में सोच रहा था स्त्री पकड़े रहेगी क्योंकि तुम उससे छूटना चाहते हो वो तुम्हारा नकारात्मक मंत्र बन गया तुम जिससे छूटना चाहते हो उससे तुम छूट ना पाओगे गलत को देखने अगर तुम लग गए तो तुम गलत पर ध्यान कर रहे हो महावीर ने ध्यान के चार रूप कहे दो गलत दो सही दुनिया में किसी भी आदमी ने गलत को ध्यान नहीं कहा है महावीर ने कहा है मनोवैज्ञानिक उनसे रांची होंगे उन्होंने कहा है गलत ध्यान भी ध्यान तो है ही जिससे क्रोध ही ध्यान हो जाता है क्योंकि तो क्रोध में सारी दुनिया मिट जाती क्रोध में चित्त एकाग्र हो जाता है इसलिए क्रोध में बड़ी शक्ति आ जाती है तुमने कभी ख्याल किया क्रोध आदमी अपने से दुगने ताकतवर आदमी को उठा के फेंक देगा क्रोध में होश में होता क्रोध में होता तो पच्चीस दफा सोचता है कि इस से झंझट लेनी की नहीं दुगना ताकतवर है क्रोध में आदमी बड़ी से बड़ी चट्टान सरका देता है होश में सोच भी नहीं सकता क्रोध में आदमी कुछ भी कर लेता क्रोध में सारी शक्ति जग जाती क्या होता है बढ़ती हुई शक्ति जो सब तरफ जा रही थी एकाग्र हो जाती जैसे किरण सूरज की इकट्ठी हो जाएं, तो आग पैदा हो जाती ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है आग पैदा हो जाती महावीर ने उसको भी ध्यान कहा है महावीर ने कहा आर्त और रौद्र दो गलत ध्यान है दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है कोई मर गया तब तुम रोते हो चीखते हो चिल्लाते हो बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है गलत ध्यान से बचना और तुम सभी गलत ध्यान में लगे हो तुम्हारे जीवन की तकलीफी यही है मूल पीड़ा और बीमारी यहां है कि तुमने अपनी आंखें गलत पर जमा ली क्या क्या गलत है उसे छोड़ना और तुम सोच रहे हो कि छोड़ने के लिए ही तुम ये कर रहे हो इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे हो मैं तुमसे कहता हूं संसार की फिक्र ही छोड़ दो तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ क्रोधी हो सारी दुनिया क्रोधी है क्रोध पर आंखें मत गढ़ाओ करुणा पर आंखें गड़ाओ तुम जो सही है उसको ध्यान में लाओ और जैसे जैसे सही में शक्ति बढ़ेगी गलत से शक्ति विसर्जित हो जाएगी क्योंकि शक्ति तो एक ही है तुम सब तरफ नहीं लगा सकते अगर तुमने शांत होने की चेष्टा पर ध्यान लगा दिया तो जब तुम अशांत होना चाहोगे तब तुम पाओगे कि शक्ति तुम्हारे पास है नहीं वो शांति की तरफ बह गई है और जिसने शांति का स्वाद ले लिया वो आशांत होना क्यों चाहेगा आसांत तो वही होता है जिसने शांति का स्वाद नहीं लिया जिसने परमात्मा का रस नहीं लिया वही संसार में अलिप डूबता है लिप्त होता है इसे बहुत ठीक से ख्याल में ले लो नकार से बचना नहीं से बचना बुरे को छोड़ने की फिक्री मत करना क्योंकि छोड़ने में ही तुम सम्मोहित हो जाओगे और बुरे को तुम कभी भी न छोड़ पाओगे जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें पकड़ आ जाती है मैंने सुना है एक आदमी एक होटल में मेहमान हुआ मैनेजर ने कहा हम दे ना सकेंगे कमरा कमरा तो खाली है लेकिन उसके नीचे एक आदमी ठहरे हुए वो बहुत उपद्रवी जरा सी भी आवाज ऊपर हो गई तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे उनकी वजह से उनके ऊपर का कमरा हमने खाली ही छोड़ दिया है उस आदमी ने कहा कि चिंता आप ना करें मैं तो बाजार में दिन भर उलझा रहूंगा रात को 11, 12 बजे लौट के सो जाऊंगा और तीन बजे की मुझे गाड़ी पकड़ लेनी है तीन घंटे मुश्किल से मैं इस कमरे में रहूंगा कोई कारण नहीं है मेरे द्वारा उपद्रव होने का फिर मैं ध्यान भी रखूंगा आपने बता दिया तो ठीक किया वो आदमी 12 बजे थका मांदा बाजार से काम करके लौटा बिस्तर पर बैठा एक जूता छोड़ के उसने पटक, फर्श पे गिरा तो उसे ख्याल आया कि कहीं उस आदमी की नींद न टूट जाए तो उसने दूसरा चुपचाप रख के वो सो गया कोई पंद्रह मिनट बाद नीचे के आदमी ने आके दस्तक दी दरवाजा खोला तो वो आदमी क्रोस सक्रा था घबरा गया कि रात अंधेरा आप क्या उसने कहा क्या भूल हो गई मैं तो सो चुका था आदमी ने कहा भूल दूसरे जूते का क्या हुआ पहला गिरा मैंने कहा आ गए फिर दूसरे का क्या हुआ मैं सो ही नहीं पा रहा हूं वो दूसरा जूता सिर्फ लटका हुआ है तो पूछ लो पता चल जाए निश्चिंतता हो सब ने दूसरा जूता लटका लिया वो नकार का है वो तुम ये छोड़ना है ये छोड़ना है ये बुरा है और इतनी बुराइयाँ हैं कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है तुम छोड़ ना पाओगे रत जगह जगह बुराई है कोने कोने में बुराई है सारा जीवन बुराई से भरा है और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते हैं क्योंकि वे तुमसे कहते हैं ये गलत ये गलत ये गलत उनसे सही की तो तुम खबर ही ना पाओगे क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत न छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती वो ये कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा ना जाएगा तब तक प्रकाश जलेगा कैसे और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने उनकी बात सुन ली तो कितनी ही तर्कयुक्त मालूम होती तुम भटक जाओगे जन्मों जन्मों तक उन्हीं की बात से तुम भटके हुए हो तुम्हें शैतानों ने नहीं भटकाया है तुम्हारे तथाकथित संतों ने भटकाया है क्योंकि बात तर्कयुक्त लगती है, जब तक गलत ना छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा लेकिन कभी तुमने कोशिश की है अंधेरे को हटाने की पहले अंधेरा हट जाए फिर दिया जलाओगे तो फिर तुम कभी ना जला पाओगे मैं तुमसे कहता हूँ तुम दिया जलाना अंधेरे की तुम बात ही मत करो क्योंकि दिया जलते ही अंधेरा, अंधेरा हट जाता है तुम प्रकाश लाओ अंधेरे पर ध्यान मत करो दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती भलाई लाई जा सकती संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता आत्मा पाई जा सकती और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है हम उसे पकड़े ही इसलिए हैं कि उससे बेहतर हमें दिखाई नहीं पड़ता और जब तक बेहतर न दिखाई पड़ जाए तुम उसे छोड़ोगे भी कैसे तुम छोड़ना भी चाहोगे तो भी तुम छोड़ ना पाओगे तुम लड़ोगे परेशान होगे तुम अपने को थका लोगे मिटा लोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं तुम्हारी जिंदगी एक व्यर्थ की दौड़ हो जाएगी फिर तुम उतराओगे शरीर में फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा इससे जो बच गया बुराई पर ध्यान देने से वो भलाई को उपलब्ध हो जाता है चित्त मंत्र है चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो चाहे भलाई के लिए पुनरुक्ति शक्ति बन जाती तुमसे क्रोध होता है स्वीकार कर लो कितनी बार क्रोध होता है तुम क्रोध का पश्चाताप भी मत करो तुम क्रोध से लड़ो भी मत जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती हो उतनी बार लोगों को तुम लाभ भी पहुंचाओ तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का रस भी लो बुराई के लिए अपने को दंड मत दो भलाई का पुरस्कार भोग। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो थोड़ा भला करो उसका स्वाद लो अगर तुमसे किसी के प्रति गाली निकल गई है तो जाके किसी की प्रशंसा करो किसी के गुण को भी गाओ गाली का रस तुमने काफी लिया है अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो कांटों से मत उलझो वो हैं ध्यान फूलों पर दो तो। एक दफा कांटों से तुम तो उलझ गए तो फूलों तक तो तुम पहुंच ही ना पाओगे कांटे बहुत हैं और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल भी तुम्हें सुख न दे सकेंगे और फूलों का भी जो स्पर्श है वो तुम्हें पुल कितना करेगा तुम घावों से भर गए हो फूल भी कष्ट देंगे क्योंकि घाव अगर पहले से लगा हो तो फूल भी पीड़ा देगा कांटों पर ध्यान मत दो तो। ध्यान फूल पर दो और अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे हैं ही नहीं क्योंकि फूल के रस्म जो डूब जाए उसे कांटा भी चुभ नहीं सकता असली सवाल फूल के रस में डूबने का है विषम विमुक्त हो जाने का है असली बात परमात्मा की शराब पी लेने का है तब तुम्हें इस संसार की शराबें आकर्षित ना करेंगी अन्यथा तुम लड़ोगे उन्हीं से और उन्हीं से पराजित होोगे बुराई से जो लड़ता है वो बुराई से पराजित होता है बुराई से लड़ने वाला मन बुराई का मंत्र बना लेता है क्योंकि चित्त मंत्र है चित्त की इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है तुमने कभी ख्याल किया है एक सात दिन अपने चित्त का निरीक्षण करो लिखो चित्त जो जो दोहराता है और तुम पाओगे एक वर्तुल्हाकार चित्त का भ्रमण अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है दिन आता है सुबह होती सांझ होती ऐसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय प्रेम का बंधा हुआ समय काम वासना का बंधा हुआ समय लोभ का बंधा हुआ समय ठीक उसी समय पर लोभ तुम्हें पकड़ता है जैसे भूख पकड़ती लेकिन तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो और तुम लिख सकते हो कि सोमवार की सुबह मुझसे सावधान पत्नी बच्चे घर में जान सकते हैं कि सोमवार की सुबह पिताजी से जरा दूर रहना और वो सब सम... और इसका उपयोग हो सकता है क्योंकि तुम सोमवार की सुबह अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिनों तक तो तुम पकड़ लोगे वे बिंदु जहां वर्तुल की तरह तुम्हारा मन घूमता है शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है मन भी वर्तुलाकार है इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। चांद तारे गोल घूमते हैं जमीन गोल घूमती है सब चीजें गोल घूमती है मौसम गोल घूमते हैं तुम्हारे मन की ऋतुआ भी गोल घूमती है जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म होता ठीक अट्ठाइस दिन में वर्तुल पूरा होता अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती है दिन में जैसा स्त्रियों की क्योंकि शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है ख्याल किया कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता वो ज्यादा चिड़चिड़ी ज्यादा झगड़ेल क्रोधी उदास परेशान बेचैन हो जाती हिंदू बहुत होशियार थे वो उनको तीन चार दिन के लिए कमरों में अलग ही बंद कर देते थे क्योंकि उस समय उनसे कुछ आशा करनी ठीक नहीं उनके शरीर में इतनी रासायनिक प्रक्रिया हो रही कि उस रासायनिक प्रक्रिया में होश रखना उन्हें मुश्किल होगा बेहोश हो जाएंगे लेकिन ठीक 28 दिन पर हर पुरुष को भी ऐसा ही होता है पुरुष का भी मासिक धर्म है बाहर रक्तस्राव नहीं होता लेकिन भीतर रस ग्रंथियों में रक्त स्राव होता है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हर अट्ठाईसवें दिन पर तुम भी उदास बेचैन परेशान हो जाते हो तुम थोड़ा निरीक्षण करो तब तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का एक वर्तुल है जो अट्ठाईस दिन में पूरा होता है चार सप्ताह में पूरा होता है और उस वर्तन में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाड़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। तब तुम बड़े हैरान तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते क्रोधित तुम्हारे भीतरी कारणों से होते हो दूसरा तो सिर्फ बहाना है तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे तब तुम क्रोधित हो तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ करना अभी मेरी दशा मौसम ठीक नहीं और यह संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए कोई दूसरा पड़ता तो उस पे यह उपद्रव होता आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है वो एक मंत्र है और अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है वो तो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो सभी लोग वही कर रहे हैं जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसा अनूठ घटना कभी घटी नहीं रोज घट रही है वही सारे लोग करते रहे वही पशु पक्षी कर रहे हैं पौधे कर रहे हैं आदमी कर रहा है कुछ प्रेम तुम्हें घट गया है ऐसा नहीं सभी को वैसा ही घटा है क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज है वो ध्यान है, जो अपने आप नहीं घटती बाकी सब अपने आप घटेगा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं तुम चक्के पे बैठे बढ़ रहो चका अपने आप घूम रहा है तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर कि तुम छलांग लगा के चक्र के बाहर निकल जाओ वो ध्यान है वो अपने आप नहीं घटता है वो कभी किसी बुद्ध को घटता है पश्चिम के बहुत बड़े इतिहासक ऐतिहासिक एरनाल्डाइनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक केवल छ आदमी इस चक्र के बाहर हुए पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में छः न हुए हों साठ हुए हों संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं वो एक अनहोनी घटना है ना तो प्रेम ना क्रोध ना लोभ ये सामान्य घटनाएं हैं सभी को घट रही हैं जानवरों को घट रही है। इससे तुम आदमी नहीं हो तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र तो उसी दिन घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त के मंत्र के बाहर हो जाओ चित्त के वर्तुलाकार भ्रमण के बाहर हो जाओ कि चित्त का चक्र टूट जाए और तुम इसके बाहर हो जाओ वो ध्यान है ध्यान वर्तूलाकार नहीं ध्यान एक स्थिति है मन एक गति है ध्यान ठहराव का नाम है मन भटकाव का नाम और भटकाव भी कुछ नई जगहों पर नहीं वही जगह फिर फिर वही जगह फिर फिर कोल्हू के बैल की तरह तुम घूम रहे सचेत हो सचेत होकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा यह कोई सिद्धांत नहीं है ये तथ्य है ये कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं है तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना ये तुम्हारे जीवन का तथ्य है जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है उन्होंने इसका आविष्कार किया है ये कोई विचार से निवृत्त सिद्धांत नहीं है अनुभव से पाया गया तथ्य तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं शिव कहें इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पास आंखें हैं आंख बंद करके मन को जरा कुछ दिनों तक देखते रहो तब तुम हैरान हो जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इसी चाक से बनी बंधी है तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं तुम्हारी गरिमा इसके बाहर उतर जाने में उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो या शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो चित्त मंत्र पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है रिपीटेशन इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज नहीं घटती चित्त के जगत में कभी भी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता वह सब बासा और पुराना है सब उच्छिष्ट तुम उसी उसी की उगाली करते हो भैंस को देखा है उगाली करते भोजन कर लेती फिर उसको निकाल के मुंह में उगाली करती रहती चित्त उगाली कर रहा है तुम जो भी ले लेते हो भोजन की तरह चित्त में फिर चित्त उसकी उगाली करता रहता पढ़ो एक किताब फिर चित्त में वो चलने लगेगी मुझे सुन के जाओगे फिर 24 घंटे वो चित्त में चलने लगेगा एक चक्र शुरू हो गया चित्त फिर उसे चबाएगा पचाएगा पुनरुक्त करेगा लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता ओरिजिनल मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता और आत्मा मौलिक तत्व है परमात्मा परम मौलिकता है वो नवीनता है उससे ज्यादा ताजा और कुछ भी नहीं चित्त से वो उपलब्ध ना होगा चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा इस सूत्र ठीक से समझना चित्त ही मंत्र है